नमस्कार मैं हूँ हर्षदा आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो और अच्छा लगता है तो आइए आज के इस शो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कैसे हम तनाव को नियंत्रण कर सकते हैं इस विषय को जानने की कोशिश करते हैं और इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इस विषय पर प्रश्न और समाधान देने के लिए आर.के. के हजेला जी है उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी आरके के बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आपसे बातें करते हैं तो आप अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर शब्दों में शेयर करते हैं और बताते हैं तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि विशेष मिलाकर तो इस कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दें रमेश जी मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ मेरा परिचय इस प्रकार है कि मैं बी से अडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ हूं और मैंने इस बल को 1975 में ऑफिसर के पद पर ज्वाइन किया था और करीब उनतालीस साल की मैंने नौकरी बीएसएफ में की इससे पहले मैंने एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई की थी और बाद में मैंने नौकरी के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया और अभी मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैंने एक पोस्ट गया जो डिप्लोमा इन काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हेल्थ किया है मेरी एक तिहाई नौकरी रमेश जी भारत के वेस्टर्न बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है वहाँ हुई और मैंने कश्मीर में ही अकेले करीब दस साल की नौकरी की है कश्मीर में मैं बहुत ही रिमोट एरिया जैसा कि बॉर्डर हमेशा से होता है तंग कुपवाड़ा बारहमूला सोपुर पुलवामा शोपियाँ रजौरी पुंछ जैसे दुर्गम इलाकों में मैं तैनात रहा हूं और ये सारी की सारी नौकरी जो थी वो मेरी नब्बे के दशक के बाद की है जब कश्मीर में आ, हम सब जानते हैं कि मिलिटेंसी जो थी वो चरम सीमा पर रही थी तो इस नौकरी के दौरान मैं साढ़े चौदह पंद्रह हजार फिट वाली बर्फीली चोटियों पर मैंने नौकरी किया है और कश्मीर के बाद फिर मैं जम्मू सांबा पंजाब राजस्थान गुजरात में रान ऑफ कश तक मैंने बॉर्डर के ऊपर सर्व किया है इसके बाद मैं नौकरी में नॉर्थ ईस्ट रीजन में गया वहां बंगाल से लेकर के आसाम मेघालय मणिपुर मिजोरम आ अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के इलाकों में भी मैंने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और म्यांमार बॉर्डर के ऊपर नौकरी किया है और रिटायरमेंट से कुछ समय पहले मैं बीएसएफ की कमान मैंने छत्तीसगढ़ में की है जहां बीएसएफ आप जानते होंगे कि बस्तर और कांकेर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नेक्सलाइट के खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस करती है तो वहाँ मैं रहा और अब रिटायर होने के बाद 2014 से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्व ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू के साथ आ, उनके सिक्योरिटी विंग्स से जुड़ गया हूँ जहाँ पर मेरी सेवाएं एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आ, दी जाती हैं जिसमें मैं अपने देश के विभिन्न डिफेंस फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्स तथा पुलिस आदि के साथ के के जवानों के लिए अफसरान के लिए स्लीप मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट और आर्ट ऑफ लिविंग आदि सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं सेवाएँ देता हूँ और मुझे विदेश में भी आ, सेवा देने का इस इस इन टॉपिक्स पर अवसर मिला है जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक मल्टी टैलेंट व्यक्ति आप हैं और अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस भी आपके पास है अच्छी पकड़ है सभी चीज़ों में क्योंकि आप अलग अलग फील्ड में काम किया है तो उन सारी चीज़ों का अनुभव जो है लोगों को मोटिवेशन देता है प्रेरणा देता है तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप उन विषय को अपने अनुभव के साथ शेयर करें तो आइए सबसे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या इसके बारे में कुछ बातें बताइए रमेश जी आजकल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तनाव या पीड़ित ना होता हो आपको कोई भी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगा जो ये कह सके कि मुझे तनाव बिल्कुल नहीं होता है और आजकल तो आप देखिए कि छोटे छोटे से बच्चों को तनाव होता है एक बार ऐसे ही मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम एक सिक्योरिटी फोर्स के लिए कर रहा था तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी क्लास में बैठे थे तो उसमें से एक फिफ्थ क्लास का बच्चा अपने स्कूल और uh, टीचर्स पढ़ाई और होमवर्क आदि के बारे में ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सबके सामने देख रहा था दे रहा था कि सभी बड़े लोग सुन के उसको हैरान थे मगर ये एक बहुत गंभीर बात है रमेश जी।, जी आज छोटे बच्चों में भी तनाव इतना बढ़ गया है और क्योंकि आज हर व्यक्ति तनाव से पीड़ित है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर चर्चा की जाए और आपके श्रोताओं को स्ट्रेस को कम करने या खत्म करने के लिए कुछ टिप्स दिए जाए ताकि वो और उनका परिवार भी इस गंभीर समस्या से अच्छी तरीके से निपट सके और अगर खत्म नहीं कर सके तो कम से कम स्ट्रेस को थोड़ा सा कम तो कर सके तो इसी भावना को लेकर आज मैं इस प्रोग्राम में इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आज के समय में सभी लोगों को स्ट्रेस क्या है वो पता है तनाव युक्त जीवन सभी का है क्योंकि समय ऐसा चल रहा है समय क्या कहे हम तो लोगों का नेचर भी उस अनुसार बदलाव की तरफ जा रहा है जहाँ पर लोग तनाव फील करते हैं तो अब हमें ये बताइए कि स्ट्रेस यानी तनाव क्या होता है तनाव रमेश जी अगर मैं इसके बारे में आपसे बताऊं तो ये एक स्ट्रेस जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसको स्टिंगरी शब्द से निकाला गया है अच्छा और ये शब्द जो है सबसे पहले उन्नीस में एक शोधकर्ता हुए हैं जिनका नाम है हंस सेल्वी ये इन्हीं ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया जब वो जानवरों पर कुछ प्रयोग कर रहे थे तो बिल्कुल साधारण और सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो स्ट्रेस जो है ये एक मन की स्थिति है यानी ये शरीर या बॉडी की स्थिति नहीं है और ये भी ए, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रकार का दर्द है जो हमें ये बतलाता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो आपको अपने जीवन में अपने सोच में अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी रिस्पांसिबिलिटी में अपने कार्य में या आप जो भी काम करते हैं या जॉब करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक चेंज लाने की आवश्यकता है और ऐसा भी है कि अगर आप ये चेंज नहीं लाते हैं तो समय आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने को चेंज करें और फिर भी अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर दूरगामी परिणाम जो हैं वो पड़ पड़ सकते हैं और यही आजकल आप देखिए कि स्ट्रेस इतना फैला हुआ है तो उसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो हम सबके सामने रोज़मर्रा की लाइफ में दिखाई पड़ रहे हैं जी राजू जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और इसका जो इतिहास है वो भी आपने बताया कि ये शब्द जी लैटिन शब्द है स्ट्रेस जहाँ से इसको लिया गया है ये ऐसा लगता है कि स्ट्रेस शब्द बोलते ही दबाव पड़ जाता है मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मना मन के हमारे खुद के विचारों में दबाव हम आ जाते हैं या किसी के प्रभाव में हम दब जाते हैं या किसी की बातों में हम दब जाते हैं तो किसी को आगे जाते हुए देखकर भी दब जाते हैं तो ये भी चीज़ें बहुत सारी है हो सकता है कि आगे हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से राजीव जी से जानेंगे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे आज के इस विषय को लेकर इस विषय का नाम ही है स्ट्रेस मैनेजमेंट तो इससे आपका क्या मतलब है थोड़ा सा बताइए रमेश जी बोलचाल की भाषा में स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उन सारे तौर तरीक़ों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति अपने तनाव को कम करने या दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है या फिर उसको करना चाहिए तो ये आजकल काफ़ी प्रचलित है और इस पर लोग काफ़ी काम भी करते हैं और इसके ऊपर अपना तनाव कम करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जाता है तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है आपने बहुत ही अच्छी बात बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से ये बढ़ता जा रहा है इस विषय को और भी अच्छी तरह से जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एक बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं ताकि आप अगर तनाव में है तो आप तनाव मुक्त हो जाए थोड़ा रिलैक्स हो जाए <laughs> आप सुन रहे हैं रिगमत बन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजीव जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं काफ़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं और जैसे कि उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट या कहो अलग अलग जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों पर वो अच्छी तरह से लोगों को बताते हैं आज का जो विषय हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें हम उनसे सुन रहे हैं राजीव जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि एक व्यक्ति तनाव में है तो हमें ये कैसा पता चलेगा वो तनाव में है और उसके सिम्टम्स क्या है या उसके लक्षण जिसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तनाव में है ये हमें तुरंत देखते ही उसके हाव भाव को समझ के पहचान लेके ये तनाव में है वो आप बताइए मैं समझता हूँ रमेश जी क्योंकि आजकल हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है इसलिए ये पता लगाना कि कोई तनाव से अफेक्टेड है या नहीं बड़ा आसान है आजकल तो बच्चे भी बोलते हैं मम्मी मुझे टेंशन हो रहा है <laughs> <laughs> आपने का सुना होगा अक्सर बच्चों को ऐसा कहते हुए परंतु तनाव के कुछ लक्षण जरूर होते हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार तनाव के कुछ खास लक्षण पाए जाते हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा जैसे बार बार सिर्फ दर्द करना गर्दन व पीठ में दर्द होना बार बार खांसी नजला जुखाम या बुखार आना और व्यक्ति को अत्यधिक बेचैनी चिंता या नर्वसनेस होना ये भी एक स्ट्रेस का लक्षण है व्यक्ति के मूड में भी कई बार बहुत फ्रीक्वेंट बदलाव होता रहता है ये भी एक कारण है उसके बाद नींद ना आना नींद डिस्टर्ब हो जाती है स्ट्रेस आने वजह से उसके बाद कंसंट्रेशन जो है है वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसको दिक्कत होती है उसको कोई चीज सीखने में मुश्किल आती है और आपने देखा होगा जो व्यक्ति काफी समय से स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है और इसके साथ साथ वो व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं लाइफ के उनको लेने में भी उसको दिक्कत आती है और वो अपने को पूरा तरीके से फ्रस्टेटेड फील करता है और ये भी देखा गया है कि उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो उसमें कमी आ जाती है और जो व्यक्ति है वो अपना अपने को बहुत बचाव करता है यानी बहुत डिफेंसिव हो जाता है और आपने देखा होगा कि Uh, वो कई बार जो है आप, स्ट्रेस जिसको हो रखा है वो अल्कोहल स्मोकिंग आदि का इस्तेमाल जो है वो, वो अगर करता है तो और बढ़ा देता है तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं और लक्षण तो और भी बहुत से हैं मगर सबका यहाँ बताना संभव नहीं है समय के कारण तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे के सारे लक्षण जब मौजूद हो तभी व्यक्ति में टेंशन है या जी। जी, जी, जी. यानी चाहिए कि में से अगर कुछ भी किसी व्यक्ति में जाते हैं तो ये जाना जा सकता है की ये व्यक्ति जो है वो जरूर तनाव में है जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से हम लोग एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं की वो तनाव में है या नहीं है तो भाई एक और बात मैं पूछना चाहूँगा अब देखिए बहुत सारी बातें तो हम लोग लक्षण की तरफ पहुँचे हैं लेकिन इसका कारण भी हो सकता है कि व्यक्ति सहज ही किसी बात को लेकर तनाव में नहीं आता होगा कोई कारण जरूर होगा तो व्यक्ति के अंदर किन कारणों से तनाव या स्ट्रेस होता है या आता है उसके बारे में भी बताइए रमेश जी ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है तनाव के बहुत से कारण होते हैं और हर व्यक्ति में ये कारण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं अब किसी व्यक्ति में किसी कारण से तनाव हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति में उसी कारण से बिल्कुल भी तनाव नहीं होता है ऐसा भी होता है तो ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है अब हम अगर घर के माहौल में देखते हैं कि तनाव के क्या कारण होते हैं तो उसमें सबसे पहले किसी अपने नज़दीकी रिश्तेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो एक कारण होता है उसके बाद डाइवोर्स अगर हजबैंड वाइफ के बीच में होता है तो ये बहुत बड़ा कारण होता है नहीं, और नहीं। आजकल मैरिजेस जो हैं वो भी एक तनाव का कारण हो गई है क्योंकि मैरिज में शुरू शुरू में एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को तो ये भी एक कारण है कई बार घर खरीदना या बेचना ये भी व्यक्ति को तनाव देता है या कई बार व्यक्ति जो है किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है जैसे कोई मान लीजिए कोई कैंसर है या कोई हार्ट डिजीज़ है तो तो भी वो एक तनाव का कारण बनता है उसके लिए या कोई व्यक्ति स्वस्थ है मगर किसी गंभीर व्यक्ति की अपने नज़दीकी रिश्तेदार जो है तो उसकी अगर देखभाल कर रहा है तो तो वो तनाव में आ जाता है या कई बार दर्दनाक कोई हादसा हो जाता है उसके लिए जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं अर्थक्वेक है, है फ्लड्स है या कोई वायलेंस होता है कोई थर्फ्ट होता है डकैती होती है या कोई किसी के साथ रेप जैसी घटना हो जाती है तो ये भी एक तनाव का कारण पैदा करती है व्यक्ति में और कई बार आजकल परिवारों में इन लाश के साथ चाहे वो सास बहू में हो या बहू सास में हो ये भी एक तनाव का कारण होता है रमेश जी तो घर के माहौल में बहुत से कारण हैं मैं तो कुछ ही कारणों की यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ अब हम देखते हैं कि कुछ ऑफिस में या जहाँ पर आप काम करते हैं या आप जो भी कारोबार करते हैं वहाँ पर तनाव पैदा हो जाते हैं तो ऑफिस में अगर आपके बॉस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो तनाव आपको देता है या आपके कोलीग्स हैं जहाँ पर आप जिनके साथ आप दिन भर काम करते हैं उनके साथ अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो वहाँ से वो भी आपको तनाव देने लगता है कई बार कुछ लोगों के ऊपर काम का बोझ भी बहुत बढ़ जाता है तो वो भी एक तनाव को जन्म देता है और कई बार आप काम तो बहुत करते हैं मगर आपकी तनख्वाह कम है तो ये भी आपको टेंशन देता है और कुछ लोग जो हैं ऑफिस में काम की वजह से बहुत देर तक रात में काम करते हैं अपने परिवार को नहीं देख पाते हैं तो वो भी उनको तनाव देता है तो ऐसे बहुत से कारण हैं नौकरी में जैसे कई बार जब हम सिक्योरिटी फोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ पर नौकरी में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं जवानों के अधिकारियों के तो वो भी एक जो है वो तनाव का कारण है और कई बार जो है वो छुट्टी समय पे जवानों को नहीं मिलती है तो वो भी एक तनाव का कारण हो जाता है या कई बार जान आपकी जोखिम में रहती है बहुत खतरा रहता है जैसे मिलिटेंसी uh, वगैरह इलाकों में या नेक्सलाइट एरिया में जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको जान का काफी खर्चा रहता है तो ऐसे माहौल में भी व्यक्ति जो है वो तनाव में हो जाता है तो ये ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति को तनाव देता है और बाकी तो मैं समझता हूँ कि जो श्रोता लोग तनाव से गुजरते हैं तो उनको इसका काफी जो एक्सपीरियंस होगा कि छोटे से छोटी बात भी कई बार हमारे को जीवन में तनाव का कारण देती है राजीव जी काफी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारे जीवन में तनाव जो है एंट्री कर जाता है और पूरे घर का हो जाता है तो आइए इस विषय को लेकर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि और कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिनसे तनाव होता है रमेश जी जैसे मैंने बताया की बहुत छोटे छोटे इशूज है जिसके कारण व्यक्ति को तनाव होता है तो इसमें दो प्रकार के फैक्टर्स आते हैं पहला फैक्टर जो है वो हम उसको इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं जैसे जेलसी है हेट्र है इंसान जो है वो किसी के प्रति हेट्रेड जो है वो डेवलप कर लेता है तो वो उसको स्ट्रेस देने लगता है कई बार व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं और वो अगर मीट नहीं होते हैं तो उसको तनाव होने लगता है उसके बाद हम जो है कई बार कुछ ची चीज़ों के लिए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं और अगर वो उनसे हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो हमें तनाव देने लगता है उसके बाद एडिक्शन है जैसे मैंने बताया था कि लोगों को कोई अल्कोहल का या कोई स्मोकिंग का या कोई और किसी पदार्थ का एडिक्शन हो जाता है तो वो ना मिलने पर स्ट्रेस होने लगता है और हमें कई बार हमारे हैबिट्स जो हैं वो स्ट्रेस देते हैं ऐसी हमने गंदी हैबिट डाल ली है अगर वो, वो हमारी हैबिट के अनुसार काम नहीं हुआ तो हमको स्ट्रेस आने लगता है उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो हम जिनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं और ये ऐसे रमेश जी फैक्टर्स होते हैं जो जिसका व्यक्ति के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है और जैसे इसमें मैं बात करूं कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं अब वो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं कोई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से दिक्कत आती है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो आपको अपना काम कराने में काम करने में बड़ी दिक्कत होती है तो वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं कई बार इनसिक्योरिटी हो जाती है जैसे आपने बैंक का लोन लिया है अब आप लोन की किश्त नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक वाले तो अपना लोन फिर दूसरे तरीकों से रिकवर कराते हैं तो वो वो ऐसी चीज़ व्यक्ति को तनाव देती है कई बार आदमी किसी कारण से डर जाता है उसके फियर उसके बैठ जाता है तो उससे उसको तनाव हो जाता है और आजकल जो हमारे देखिए वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है तेजी से तो वो भी एक तनाव का कारण देता है और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं उसमें भी काफ़ी बदलाव आ रहा है पहले कुछ चीज़ें जो थीं वो शहरों तक ही सीमित रहती थी गांव देहात वगैरह एरिया में ऐसी चीज़ें नहीं जाती थी आजकल तो सब जगह जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बढ़ रहे हैं अच्छे हो रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन रहा है तो ये सभी कारण जो है वो रमेश जी सेहत के ऊपर जो है वो अपना गहरा असर डालते हैं चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है वो अपने में बदलाव करे नहीं तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ के ऊपर जो है वो बुरा असर पड़ेगा और मैं तो यही कहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ ऐसी ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो शायद हम अपने स्ट्रेस को कुछ हद तक कम करने में सफल होंगे जी राजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और इसी के साथ अब वक्त हो गया इजाज़त का मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारी बातें इस विषय को लेकर हम कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है काफ़ी चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत होती है तो आने वाले एपिसोड में हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे आज के लिए बस इतना ही राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस टॉपिक पर आपने बातें शेयर किया थैंक यू सो मच आप थैंक यू नमस्कार नमस्कार चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा